पातंजल योग सूत्र कैवल्यपाद जात्यंतर परिणाम प्रकृत्यापुरात दूसरा यह एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना रूप जात्यंतर परिणाम प्रकृति के पूर्ण होने से होता है पतंजलि ने कहा है कि ये शक्तियां जन्म से प्राप्त होती हैं कभी कभी वे औषधि विशेष से भी प्राप्त होती हैं फिर तपस्या से भी उन्हें पाया जा सकता है उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि इस शरीर को जब तक इच्छा हो रखा जा सकता है अभी वे यह बता रहे हैं कि इस शरीर के एक जाति से दूसरी जाति में परिणत होने का क्या कारण है वे कहते हैं कि यह प्रकृति के पूर्ण होने से होता है अगले सूत्र में वे इसकी व्याख्या करेंगे निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिक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 तब उसे अन्य किसी जगह से पानी लाने की आवश्यकता नहीं होती खेत के समीपवर्ती जलाशय से पानी संचित है बीच में बांध रखने के कारण पानी खेत में नहीं आ पा रहा है किसान उस बांध को खोल भर देता है और बस पानी गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार अपने आप खेत में बह आता है इसी प्रकार सभी व्यक्तियों में सब प्रकार की उन्नति और शक्ति पहले से ही निहित है पूर्णता ही मनुष्य का स्वभाव है केवल उसके किवाड़ बंद है वह अपना यथार्थ राखता नहीं पा रही है यदि कोई इस बाधा को दूर कर सके तो उसकी वह स्वाभाविक पूर्णता अपनी शक्ति के बल से अभिव्यक्ति होगी ही और तब मनुष्य अपने भीतर पहले से ही विद्यमान शक्तियों को प्राप्त कर लेता है जब यह बाधा दूर हो जाती है और प्रकृति को अपनी अप्रतिहत गति प्राप्त हो जाती है तब हम जिन्हें पापी कहते हैं वे भी साधु के रूप में परिणत हो जाते हैं प्रकृति ही हमें पूर्णता की ओर ले जा रही है कालांतर में वह सभी को वहाँ ले जाएगी धार्मिक होने के लिए जो कुछ साधनाएँ और प्रयत्न हैं वे सब केवल निषेधात्मक कार्य है वे केवल बाधा को दूर कर देते हैं और इस प्रकार उस पूर्णता के किवाड़ खोल देते हैं जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जो हमारा स्वभाव है